महाभारत आश्वेधिक पर्व वैष्णव धर्म पर्व चंद्रायन व्रत की विधि प्रायश्चित रूप में उसके करने का विधान तथा महिमा का वर्णन चक्रमस्ते सुदेव चांद्रायन अक्षाहि भगवन् अक्षाही भगवन्षि ने कहा चक्रधारी देवेश्वर आपको नमस्कार है गुरुण भगवान अब आप मुझसे चांद्रायण की परम पावन विधि का वर्णन कीजिए श्री श्री भगवान तत्ते भगवान पांडव सर्व पाप पापिनो सर्वशः बोले पांडुनंदन समस्त पापों का नाश करने वाले चांद्रायण व्रत का यथार्थ वर्णन सुनो इसके आचरण से पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं उसे मैं तुम्हें पूर्णतः बताता हूँ ब्राह्मण क्षत्रियो वापसो वरित्रत यथावर्तुकामो वै तस्व प्रथमा क्रिया शोधये तो शरीर स्व पंच ग्यंत्रित शि कृष्णपक्ष से ततः तवापन उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य जो कोई भी चांद्रायण व्रत का विधिवत अनुष्ठान करना चाहते हों उनके लिए पहला काम यह है कि वे नियम के अंदर रहकर पंचगव्य के द्वारा समस्त शरीर का शोधन करें फिर कृष्ण पक्ष के अंत में मस्तक सहित दाढ़ी मूछ आदि का मुंडन करावे शुक्लवासास चिरभ बधना पालास आलास दंडमादाय ब्रह्मचारी व्रते स्थितः तत्पश्चात स्नान करके शुद्धो हो श्वेत वस्त्र धारण करे कमर में मुंज की बनी हुई मेखला बांधे और पलास का दंड हाथ में लेकर ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करते रहे कृतोपवास पूर्व तो शुक्ल प्रतिपदी द्विजह नदी संगमति तीर्थेश गृह पिवाम द्विज को चाहिए कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को नदियों के संगम पर किसी पवित्र स्थान में अथवा अच्छा घर पर ही व्रत आरंभ करे आधारा आघारावाज भाग प्रणवम व्या वारुणं चुआ सर्वाण्यथाक्रम सत्याष्टविचे ब्रह्मषिभ्यो ब्रह्मणे विश्वभ्यो चेवभ्य स प्रजापति तथा षंडुकता जुहिया पश्चा प्रायश्चित्ताह पहले नित्य नियम से निवृत्त होकर एक वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और इसमें क्रमशः आघार आज्यग प्रण महाव्याहृति और पंचवारुण ओम करके सत्य वैष्णो ब्रह्मषिगण ब्रह्मा विश्वदेव तथा प्रजापति इन छवताओं के निमित्त हवन करें अंत में प्रायश्चित होम करें अतः सम्प येद्निम शांति पौष्टिकीम प्रणम्य चाग्नि सोमं च चा भस्म्वा यथाधि नदीम गशुद्धात्मा सोमायुना चद नमस्कृत्ता तत स्नाते आमािता फिर शांति और पौष्टिक कर्म का अनुष्ठान करके अग्नि में हवन खा कार्य समाप्त कर दे तत्पश्चात अग्नि तथा सोम देवता को प्रणाम करें और विधिपूर्वक में भस्म लगाकर नदी के तट पर जा, चित्त होकर सोम वरुण तथा आदित्य को प्रणाम करके एकाग्र भाव से जल में स्नान करे उत्तरी पूर्वतो मुख प्राणायाम ततः पवित्रभिसेन इसके बाद बाहर निकल कर, आचमन करने के पश्चात पूर्वाभिमुख होकर बैठे और प्राणायाम करके कुश की पवित्री से अपने शरीर का मार्जन करें करे आचांत ऊर्ध बा प्रदक्षिण फिर आचमन करके दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य का दर्शन करें और हाथ जोड़कर फड़हु सूरी की प्रदक्षिणा करें नारायण वुद्रम ब्रह्मणम अथवा वारुण मंत्रसूक्त व वा, प्राग्भोजनम अथापिवा उसके बाद भोजन से पूर्व ही नारायण रुद्र ब्रह्मा या वरुण संबंधी सुक्त का पाठ करे विरघ्न वृषभम वापी तथा चाप्यघुमर्षण गायत्रींबम देवीं सावित्रीम वपे ततः शतम वाष्ट श वापि सहस्रम अथवा परम अथवा विरक्त वृषभ अघमर्षण गायत्री या मुझसे संबंध रखने वाले वैष्णव गायत्री मंत्र का जप करे यह जप 100 बार या 108 बार अथवा 1000 बार करना चाहिए तथो मध्यान्हन काले वै पायसम हिवा पाचय्वा महाहितः प्रयत पवित्र महा तरपित्र एवंग्रचित तो होकर मध्यान्ह में यनपूर्व की जौकसी बनाकर तैयार करें पात्र तो सुसम सौवर्ण तमाम ताम्रम वृण वापि औदुम्बर वृक्षाणुप्तेना चरे अथवा सोने चांदी तांबे मिट्टी या गुलर की लकड़ी का पात्र अथवा यज्ञ के लिए उपयोगी वृक्षों के हरे पत्तों का धोना बनाकर हाथ में ले ले और उसको ऊपर से ढक ले फिर सावधानतापूर्वक भिक्षा के लिए जाए ब्राह्मणा गृहां तो सप्तानां ना पर्रजेत गोदोहमात्र तिषे तो भाग्यतः संयतेन्द्रिय सात ब्राह्मणों के घर पर जाकर भिक्षा मांगे सात से अधिक घरों पर न जाए गौ धोने में जितनी देर लगती है उतने ही समय तक एक द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करे मौन रहे और इंद्रियों पर काबू रखे ना हंसे न ना चिक्षेत नाभिभा स्त्री हम भिक्षा मांगने वाला पुरुष न तो हंसे न इधर उधर दृढ़ डाले और न किसी स्त्री से बातचीत करे दृष्टवा पुरी पुरीशवा चांडा वजस्वलां पति तथा स्वाना आदि अवलोक यदि मलमूत्रचांडाल रजस्वला स्त्री पतित मनुष्य तथा कुत्ते पर दृष्टिपर्जय तो सूर्य का दर्शन करे ततस्तावस प्राप्तो भिषा न क्षिप्य भूतले प्रक्षा पस्कुरपर पन आचम्य वार नाते नाश पूजे तदनंतर अपने निवास स्थान पर आकर भिक्षा पात्र को जमीन पर रख दे और पैरों को घुटनों तक तथा हाथों को दोनों कोहनियों तक धो डाले इसके बाद जल से आचमन करके अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करें पंच सप्ताहअवा कुरिया भागा तस् वही तेजातम पिंडम आदित्याय निवेदे फिर उस भिक्षा के पांच या सात भाग करके उतने ही ग्रास बना ले उनमें से एक ग्रास सूर्य को निवेदन करे ब्रह्मणे चाग्नि चम सोमा च वृणा च विश्वे चैवते फिर क्रमश ब्रह्मा अग्नि सोम वरुण तथा विश्व देवों को एक एक ग्रास दे अवशिष्ट मथ कम तो वक्त मात्र प्रकल्प ए अंत में जो एक ग्रास बच जाए उसको ऐसा बना ले जिससे वह सुगमतापूर्वक मुँह में आ सके अंगुल्यग्रे स्थम पिंडम गायत्राचाभि आंगुली त्रिभी पिंडमुख सुचि फिर पवित्र भाव से पूर्वाभिमुख होकर उस ग्रास को दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग पर रखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करे और तीन अंगुलियों से ही उसे मुंह में डालकर खा जाए यथा च वर्धते सोमो श्रते यथा पुनः तथा पिंडाच वर्धन्ते हृतंते चिरे दिवे जैसे चंद्रमा शुक्लपक्ष में प्रतिदिन बढ़ता और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन घटता रहता है उसी प्रकार ग्रासों की मात्रा भी शुक्ल पक्ष में बढ़ती है और कृष्ण पक्ष में घटती रहती है अर्थात शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को एक ग्रास और द्वितीया को दो ग्रास भोजन करना चाहिए इसी तरह पूर्णिमा को पंद्रह ग्रास भोजन करके कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से चतुर्थी चतुर्दशी तक प्रतिदिन एक एक ग्रास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 अथवा एक समय भी स्नान करने का विधान मिलता है उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिए और तर्पण के पूर्व वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए स्थान एन अधिवस तिथे द्रात्रीरासन अमृज भवे दिन में एक जगह खड़ा न रहे रात को वीरासन से बैठे अथवा वेदी पर या वृक्ष की जड़ पर सो रहे वल्कम यदि वा शाडम शाणों का आच्छादन भवेतस्य तस्या वस्त्र पाण्डुनंदन उसे शरीर ढकने के लिए वल्क रेशम सन अथवा कपास का वस्त्र धारण करना चाहिए एवं चांद्राए पुण्य ब्राह्मणान् प्रयत्नवान्ह्मणा भक्त्यां भक्त्याम दध्याच दक्षिणा इस प्रकार एक महीने बाद चांद्रायण व्रत पूर्ण होने पर उद्योग करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे चांद्रायणिन चिणे न अजपित तेन दुष्कृत तक्षणा तक्षिणादेव भस्मी भवती काठव्रत चांद्रायण व्रत के आचरण से मनुष्य के समस्त पाप सूखे काठ की भाँति तुरंत जलकर खाक हो जाते हैं ब्रह्म गोहत्या सुवर्णस्तैन्यमें च्रूणहत्यासुरापा गुरुर्दार व्यतिम एवम पापा पाचकीयान यानी चांद्राएन नृत्य वाना पान सबूथा ब्रह्मत्या गोहत्या सुवर्ण की चोरी भ्रूणहत्या मदिरापान और गुरुस्त्री गमन तथा और भी जितने पाप या पातक हैं वे चांद्रायण वृत्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा के भेग से धूल उड़ जाती है अनिर्देश गोह क्षीरम औष्टम आविकमेव मृत सूत कय चांदम भुक्ता चरे जिस गौ को उपजाए हुए दस दिन भी न हुए हो, उसका दूध तथा उठनी एवं भेड़ का दूध पी जाने पर और मरना शौच का तथा जन नशौच का अन्न खालिने पर चांद्राण व्रत का आचरण करें उपातक ना पति तथा चुद्रस्ोषण्च्राण चले उप तथा पतित का अन्न और शूद्र का जुठा अन्न खालिने पर चांद्राण व्रत का आचरण करना चाहिए आकाशस्थम तो हस्तस्थम तथा च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 कुंडान्नम गोलकान्नम च देवला चथापुरोहित चांद्रायण चले बड़ी बहन के अविवाहित रहते पहले विवाह कर लेने वाली छोटी बहन का तथा अपने भाई की विधवा स्त्री से विवाह करने वाले का एवं बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह करने वाले छोटे भाई का और अविवाहित बड़े भाई का अन्न कुंड का गोलक का और पुजारी का अन्न तथा पुरोहित का अन्न भोजन कर लेने पर भी चांद्रायण व्रत करना चाहिए सुरास विशम सर्वण बीव तैलम चापी च विक्रियण दायनम चरे मदिरा आस विष घी लाख नमक और तेल की बिक्री करने वाले ब्राह्मण को भी चांद्राण व्रत करना आवश्यक है एकोदिष्टम तो भुंगते जन्मध्य गिन्न भाण्डेक् द्विधांद्राइण जरेन जो द्विज एकोदिष्ट श्राद्ध अन्न खाता है और अधिक मनुष्यों की भीड़ में भोजन करता है तथा फूटे बर्तनों में खाता है उसे चांद्राण्ड व्रत करना चाहिए यो भुंगते न उपनीतेन यो भुंगते चिया कन्याश्यो भुंगते जो उपनयन संस्कार से रहित बालक कन्या और स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन करता है वह ब्राह्मण चांद्रान व्रत करे उठम सा भोजना दद्या मोहायण चरे जो मोहवस अपना जूठा दूसरे के भोजन में मिला देता है अथवा मोह के कारण दूसरे को देता है उस ब्राह्मण को भी चांद्रायन वृत का आचरण करना चाहिए तथा छत्राक लसुनम चुक्त चांद्रायणम चरे यदि द्विज थुम्बा और जिसमें केस पड़ा हो ऐसा अन्न तथा प्याज गाजर छत्राक अर्थात कुकुर मुत्ते और लहसुन को खाले तो उसे चांद्रायन व्रत करना चाहिए उदक चाण्डालिर्वा दिजोत्तम धृष्टमंडम तभंजानो दिजश्चांद्रायणम चरे यदि ब्राह्मण रजस वाला स्त्री कुत्ते अथवा चाण्डाल के द्वारा देखा हुआ अन्न खाले तो उस ब्राह्मण को चांद्राण व्रत का आचरण करना चाहिए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 सदिव जाति पूतात्मा निर्मलादित्य सन्निभ जो द्विज इस पूर्वोक्त नाशक व्रत का अनुष्ठान करता है वह पवित्रात्मा तथा निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है दाक्षिणा प्रति में अध्याय समाप्त